लेकिन जो निष्कर्ष निकले जो आंकड़े आए उसके आधार पर बहुत सारे निष्कर्ष वर्षों तक निकालते रहेंगे बार बार करने की जरूरत नहीं है यानी बम विस्फोट ऐसा हुआ जैसे कि घटना अब हर चीज के लिए बार बार घटना कर करके कर इतने बम विस्फोट कर करके कर देखें, संभव भी नहीं हो सकता लेकिन कंप्यूटर की क्षमता है कि एक दो घटनाओं को देख करके ही जो सूचनाएं मिली अब उसके आधार पर और बहुत सारा आकलन अपने आप कर लिया उसने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 का यानी ऊपर के हटाए बिना नीचे वाली सिद्धि सिद्धि नहीं कहलाएगी अब मान लीजिए बम विस्फोट बार-बार करते रहे और निष्कर्ष निकालते रहे तो बोले हमने तो कंप्यूटर से निकाल लिया कंप्यूटर से क्या आपने तो बार बार विस्फोट किए हैं कि कोई क्षमता हुई कि आप बिना विस्फोट किए निष्कर्ष निकाल लेते कुछ कुछ बॉम विस्फोट से ही बाकी सारे निष्कर्ष निकाल लेते ये सिद्धि कहलाएगी तो हटाना पड़ेगा पीछे वाला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 नीचे है ठीक है इतना रखते हैं शक्ति नंदन जी ओ, पचार्य तुष्टि दोष के विषय में आ, ये आध्यात्मिक दोष जो है गिनाए हैं प्रकृति उपादान काल और भाग्य इसके नीचे छोटे अगोग अग वृष्टि जो लगभग जलवाचक शब्द है ये किस आधार पर रखे गए नाम इसकी कोई स्पष्टता नहीं है आधार तो होगा कुछ ना कुछ जी इनको नाम दे रहे हैं तो लेकिन इसका कोई ऐसा युक्ति संगत कोई अर्थ नहीं मेरे को नहीं पता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 इसमें इसी पाठ में तृतीय अध्याय में छियालीसवा सूत्र बता दीजिए अध्याय को बोलिए तृतीय तृतीय अध्याय तृतीय तृतीय तृतीय तृतीय हाँ ये उच्चारण होगा हाँ इसमें छियालीसवा सूत्र छियालीसवा सूत्र जी हाँ तो दैवादि प्रभेदा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 इसमें आचार्य जी उदयवीर शास्त्री जी की पुस्तक में आठ प्रकार के दैव दिए तो ब्रह्म प्रजापत्य इन्द्र पैत्र गांधर या आयुर्द आयुर्वेद में मानस प्रकृतियां बताई गई हैं जो तो ये नाम बोल रहे हैं ना एक तो प्रकृति होती है हमारी शारीरिक कि वाक्तिक वैक्तिक कफच अलग अलग प्रकृतियां होती हैं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 देव कोटि लेते हैं विद्वानों को भी भी देव शब्द से कहा गया इस शरीर इसी शरीर इसी मनुष्य में पर ये बहुत बहुत तरह की वचन मिलते रहते हैं कि मनुष्य से भिन्न कोई ऊंची है उसके बहुत तरह के वर्णन अलग अलग जगह मिलते हैं उसके लिए भी कोई निश्चित कहना मेरे लिए संभव नहीं है बोलिए जी जिस तरह से अभी ये पूछ रही थी तो उसमें कर्म के आधार पर अगर पूछा जाए कि शरीर मिलते हैं तब क्या हम ये सात्विक राजसिक और तामसिक यही तीन इसके वर्गीकरण करेंगे कर या जैसे अभी आप आयुर्वेद के आधार पर बता रहे थे वो भी करने होंगे ये मोटा मोटा भेद इन्होंने किया सात्विक राजसिक तामसिकरतम भेद भी होते हैं तरतम मतलब इनके मिश्रण भी ये तो एक मोटा मोटा एक कथन हो गया तीन तरह से वर्गीकरण कर दिया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 अपलोड किया हुआ है आयुर्वेद के नाम से उसमें भी ये चीजें सारी मिलेंगे नहीं तो सीधे ग्रंथों को देख सकते हैं आप okay. ये द्वितीय अध्याय में है जी। सूत्र नंबर तेरह जी यहाँ पर तत्वों के कार्य बताए गए हैं तो यदि तत्वो के कार्य पूछे जाएं तो उसमें हम क्या ये सत्य और तम के कार्य का क्या प्रभाव बुद्धि पर और इस तरह से इसको जानेंगे या जिसे अध्यावसाओ बुद्धि है तो इस तरह से इसको समझेंगे हाँ वो कह सकते हैं आप तीसरे अध्याय का कह रहे हैं द्वितीय द्वितीय है अध्याय का हाँ हाँ तो वो इस रूप में लिख सकते हैं कि बुद्धि क्या कार्य करती है तो वो तीन सूत्र दिए एक अध्यवसाय है वो भी और नीचे के भी हैं धर्मादि उनको की बुद्धि से क्या क्या होता है संख्य दर्शन क्या मानता है उन सबको लिख सकते हैं थोड़ा विस्तार कर सकते हैं उनका मन का भी ऐसे ही लिख सकते हैं मन के क्या क्या कार्य हैं जैसे उसकी प्रधानता के लिए कहा गया मन से ये ये होता है वो सब बातें है आती हैं तो इसमें जैसे आपने सात्विक और राजसिक और तामसिक के आधार पर बताया तो यही इसका भी वर्गीकरण होगा वहाँ भी यही वर्गीकरण होगा हर चीज के अंदर भारतीय परंपरा में सात्विक राजसिक सब के लिए बहुत लगाते हैं बुद्धि के लिए भी बोल देंगे मन के लिए बोलेंगे शरीर के लिए बोलेंगे भोजन के लिए भी बोलते हैं ये सात्विक भोजन है ये राजसिक भोजन है ये तामसिक भोजन है प्रवृत्तियों कर्मों के लिए बोलेंगे ये सात्विक कर्म है ये राजसिक कर्म है एक तामसिक है। बहुत ज्यादा जहाँ देखेंगे वहाँ पर ये बहुत इस ढंग से वर्गीकरण किया गया है वो सब लिया जा सकता है धन्यवाद बोलिए। अच्छा जी आगे इधर दे दीजिए अट्ठाईस प्रकार की अशक्ति बताई है तो ये कौन कौन सी गिनेंगे इसमें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 और छोड़ते भी, भी नहीं बन रहे कैसे छोड़ो इसको लोग क्या कहेंगे कि लोगों से पैसे लेके किया आश्रम बनाया ये करेंगे वो करेंगे अब वो छोड़ते भी नहीं बनता ऐसे आपको बहुत उदाहरण मिलेगा छोड़ नहीं सकते आप खुद बन जाते हैं उससे हम संग दोष धन्यवाद हाँ बोलिए इधर इधर दे दीजिए नहीं दूसरा उनको दीजिए। नमस्ते आचार्य जी ये तीसरे पात का पैतीसवा सूत्र। तीसरे अध्याय का हाँ, पैंटीश्ण पैंटीश्ण। जी। जी। पैंतीसवाकर्म स्वाश्रम विहित कर्मानुष्ठान यही सूत्र इसमें क्या पूछना है माइक माइक लीजिए आश्रमों के बारे में दिया है तो कैसे आश्रम में कैसे कैसे इसके लिए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 ग्रंथों में मिलते हैं वो कि किस आश्रम को कौन से कर्म करने चाहिए आश्रम वाले को उनके कर्तव्य हैं तो वो पहले से पता है दूसरे ग्रंथों में उपलब्ध है उस परंपरा में यहाँ केवल संकेत कर दिया कि अपने आश्रम के विहित कर्मों का अनुष्ठान या स्वकर्म शब्द से लिया गया और वो भी वृत्ति निरोध में सहायक होता है कुछ तो थोड़ा सा उदाहरण तो दे सकते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 आप तो ठीक है आप तो वन हैं आपको घर की क्या चिंता है लेकिन परिवार वाले होते हैं उनको सोचना होता है तो वो अगर वन की तरह से एकांत एक, एक में चले जाएं तो रह नहीं सकते ना आना जाना पड़ता ही है बातचीत करनी होती है तो ये कुछ भिन्नताएं है होती हैं अपनी अपनी और गृहस्थी अगर भिक्षा मांगने लगे इससे वृत्ति निरोध नहीं होगा उसके लिए समस्याएं होंगी वन मांग सकता है सन्यासी मांग सकता है उसको मांगनी ही चाहिए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 ये ना होके सबको समान रूप से देख सके ये उसका अपना कर्म हो गया महत्वपूर्ण कर्म है। ये उतरेष्णा से हटना ही है एक तरह से ये सब अपने अपने कर्म है वो उन कर्मों का अनुष्ठान इसलिए क्योंकि वैदिक धर्म में कर्म से विरति को कहीं प्रश्रय नहीं दिया गया कि हम सब कुछ छोड़ छाड़ करके बैठ जाए उसको प्रश्रय नहीं दिया गया कर्म तो करने ही हैं। कर्म करते हुए अपनी साधना भी करनी है तो कर्म सबके अलग अलग हो सकते हैं अपनी योग्यता क्षमता रुचि के आधार पर लेकिन सब कुछ छोड़ करके बैठ जाए वो नहीं कुछ समय के लिए ठीक है कुछ वर्षों के लिए भी चल जाएगा लेकिन बिल्कुल छोड़ करके बैठ जाए और दूसरों पर ही आश्रित रहे दूसरे भोजन की व्यवस्था करते रहे दूसरे उनकी सेवा करते रहे